जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक गायत्री विकार दंडो सत्रह निर्वाण उपनिषद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में यह वचन है अजपा गायत्री विकार दंडो धे हो भगवान श्री उपनिषद के सूत्र को हमारे लिए बोधगम में बनाने की कृपा कीजिए अजुपा गायत्री विकार मुक्ति थे गायत्री तो हम सब जानते हैं कि क्या है लेकिन ऋषि कहता है अजपा गायत्री लेकिन जिस गायत्री को हम जानते हैं वो तो जपी जाती है वो तो जपा है ये तो उल्टी बात कह रहा है ये कह रहा है अजपा गायत्री विकार दंडो थे जिसे जपा ही नहीं जा सकता उसमें ठहर जाना गायत्री जिसका कोई नाम ही नहीं जपोगे कैसे जिसका कोई शब्द नहीं जपोगे कैसे जिसका कोई रूप नहीं उसे जपोगे कैसे सब छोड़कर जब भी छोड़कर जहां पहुंचा जाता है वहां गायत्री वही मंत्र है जहां मंत्र भी नहीं रह जाता जहां प्रभु का नाम भी नहीं रह जाता वही उसके नाम की उपलब्धि अजबा अगर हम अपने भीतर देखें शब्द हम बोलते हैं जब हम शब्द बोलते हैं उसके पहले भी शब्द होता है एक पर्द नीचे जब हम शब्द को सोचते हैं बोला नहीं गया अभी शब्द सिर्फ सोचा गया अभी बाहर प्रकट नहीं हुआ अभी भीतर ही प्रकट हुआ लेकिन सोचा गया शब्द जब भीतर प्रकट होता है उसके पहले भी होता है तब तो वो सोचा भी नहीं गया होता कई दफा आपको लगा होगा कि किसी का नाम खो गया है याद है लोग कहते हैं जीप पर रखा है फिर भी याद नहीं आता बड़े अजीब लोग अगर जीप पर ही रखा है तो अब और क्या दिक्कत है मगर उनकी कठिनाई में समझता हूं उनकी कठिनाई सच्ची है जीप पर ही रखा है उन्हें पक्का पता है कि याद है और याद नहीं आ रहा है ये दोनों बातें एक साथ हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें याद है ये याद कहां होगा ये याद उनके विचार के तल के नीचे है और विचार के तल में पकड़ में नहीं आ रहा और कई दफा अगर आप बहुत कोशिश करें इन टू मच्छरी हरी हो जाए खोजने के लिए ना मिलेगा घबरा जाएंगे परेशान हो जाएंगे सिर पीट लेंगे फिर भूल जाएंगे छोड़ देंगे कि जाने दो चीजें चाय पी रहे हैं और अचानक वो जो नहीं मिल रहा था निकल आया और आ गया ये कहाँ से आया ये कहाँ था निश्चित ही ये विचार में तो नहीं था नहीं तो आप पहले ही पकड़ लेते ये विचार से नीचे के तल पर था तीन तल हुए एक वाणी में प्रगट हो एक विचार में प्रगट हो एक विचार के नीचे अचेतन में हो ऋषि कहते हैं उसके नीचे भी एक तल है अचेतन में भी होता है तो भी उसमें आकृति और रूप होता है उसके भी नीचे एक तल है महाचेतन का कहें जहां उसमें रूप और आकृति भी नहीं होती वो अरूप होता है जैसे एक बादल आकाश में भटक रहा है अभी वर्षा नहीं हुई ऐसा एक कोई अज्ञात तल पर भीतर कोई संभावित पोटेंशियल विचार घूम रहा है वो अचेतन में आके अंकुरित होगा चेतन में आके प्रकट होगा वाणी में आके अभिव्यक्त हो जाए ऐसे चार तल गायत्री उस तल पर उपयोग की है जो पहला तल है सबसे नीचे उस तल पर अजपा का प्रवेश है तो जब का नियम है अगर कोई भी जब शुरू करें समझेंगे राम राम जब शुरू करते हैं या ओम कोई भी जब शुरू करते या अल्लाह कोई भी जब शुरू करते तो पहले उसे वाणी से शुरू करें पहले कहें राम राम जोर से कहें फिर जब ये, ये इतना सहज हो जाए कि करना ना पड़े और होने लगे इसमें कोई इफर्ट ना रह जाए पीछे प्रत्यन ना रह जाए ये होने लगे जैसे श्वास चलती है ऐसा हो जाए कि राम राम चलता ही रहे तो फिर औत बंद कर ले फिर उसको भीतर चलने दे फिर बोले राम राम फिर भीतर बोल चले राम राम फिर इतना इसका अभ्यास हो जाए कि उसमें भी प्रत्न ना करना पड़े तब इसे वहां से भी छोड़ दे तब ये और नीचे डूब जाएगा और अचेतन में चलने लगेगा राम राम आपको भी पता ना चलेगा कि चल रहा है और चलता रहेगा फिर वहां से भी गिरा दिया जाने की विधिया है और तब वो अजबान गिर जाता है फिर वहां राम राम भी नहीं चलता फिर राम का भाव ही रह जाता है जस्ट क्लाउड एक बादल की तरह छा जाता है बाहर पर कभी बादल बैठ जाता है धुआं धुआं ऐसा भीतर प्राणों के गहरे में अर्मोल छा जाता है उसको कहा है ऋषि ने अजपा और जब अजपा हो जाए कोई मंत्र तब वो गायत्री बन गया था अन्य था वो गायत्री नहीं और क्या है इस अजपा का उपयोग इस अजपा से सिद्ध क्या होगा इससे सिद्ध होगा विकार मुक्ति विकार दंडो इस अजपा का लक्ष्य है विकार से मुक्ति बहुत अद्भुत कीमिया है केमिस्ट्री है इसकी मंत्र शास्त्र का अपनी अपना पूरा रसायन मंत्र शास्त्र ये कहता है कि अगर कोई भी मंत्र का उपयोग अजपा तक चला जाए तो आपके चित्र से काम वासना छीन हो जाएगी सब विकार गिर जाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंतिम अचेतन तल तक अपने पहुंचने में समर्थ हो गया उसको फिर कोई चीज विकारग्रस्त नहीं कर सकती क्योंकि सब विकार ऊपर ऊपर है भीतर तो निर्विकार बैठा हुआ है हमें उसका पता नहीं इसलिए हम विकार से उलझे रहते हैं ऐसा समझें समझे घाटी है अंधेरी और सीलन से भरी और बदबू से भरी और जंगली जानवर हैं और सांप हैं और सब कुछ उपद्रव है एक आदमी उस घाटी में वो बड़ा परेशान है कि सांपों से कैसे बचू और सी खा जाए और कोई हमला ना कर दे और अंधेरा है और बदबू है और बीमारी है फिर वो आदमी पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता फिर वो थोड़ा ऊपर पहुंचता है और सूरज की रोशनी ले जाती वहा अंधेरा नहीं है वहा सांप नहीं सरकते घाटी में अब भी सरक रहे होंगे पर वो आदमी घाटी के बाहर आ गया वो आदमी और ऊपर चलता है वो प्रकाश उज्जवल शिखर पर पहुंच जाता है जहां कोई नहीं अब भी घाटी में सांप सरक रहे होंगे ठीक ऐसे ही जो अजपा किसी ध्वनि को पहुंचा लेता है वो अपने भीतर उस गहराई में पहुंच जाता है जहां विकार नहीं चलते उस पे चलते हैं ऊपर ऊपर हम वही लड़ते रहते हैं इसलिए परेशान रहते हैं मंत्र शास्त्र कहता है वहां मत लड़ो वहां से हट जाओ तुम्हारे भीतर और भी बड़ी जमीन है तुम्हारे भीतर और भी फैलाव है तुम्हारे भीतर और गहराइया हैं, और शिखर हैं। वहां हट जाओ लड़ो मत और एक दफ़ा हट जाओ और अपने शिखरों को जान लो फिर तुम लौट के भी आ जाओगे उसी जगह पर तो तुम वही आदमी नहीं हो तब तुम अपने भीतर इतनी महिमा को जानकर लौटे हो कि तुम्हें छुत्र विकार पराजित न कर सके तब तुम अपनी इतनी शक्ति से परिचित होकर लौटे हो कि तुम्हे अंधेरा भयभीत न कर सकेगा तब तुमने अपने स्वरूप का दर्शन किया है और अब तुम्हें कोई भी लुभा ना सकेगा पर एक दफा वहां तक हुआ हो तो अजपा का उपयोग है विकार मुक्ति के लिए और प्रत्येक विकार से मुक्ति के लिए विशेष विशेष मंत्रों की व्यवस्था है। अगर कोई आदमी क्रोध से पीड़ित है तो एक विशेष और मंत्र का आयोजन किया जाता उसको वो अजपा तक ले जाए तो क्रोध के बाहर हो जाए काम वासना से पीड़ित है तो दूसरा भय से पीड़ित है तो तीसरा ध्वनियों के ऐसे समूह है जिनके माध्यम से आपके विकारों को चोट की जाती और द्रोहित किया जा सकता कुछ है। कुछ महाध्वनिया है महाध्वनिया ऐसी औषधियां हैं जो सभी विकारों पर काम करती है जिसे अभी हम एक ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं हूंकार वो महाध्वनि उसकी चोट इतनी गहरी है कि अलग अलग विकारों से लड़ने की जरूरत नहीं अगर वो एक ही चोट अजबा तक पहुंच जाए तो सब विकार विसर्जित हो जाए अल्लाह शब्द से हम सब परिचित हैं अल्लाह है शब्द में भी हूंकार का ही उपयोग है और जब जब कोई साधक अल्लाह का उपयोग करता है तो जो उपयोग बनता है वो होता है अल्लाहू अल्लाहू अल्ला फिर अल्लाह छूट जाता है अल्लाहू लाहु लाहू फिर ला भी छूट जाता है फिर हु, हु, हु और अखीर में हु डूबता चला जाता है और अजपा बन जाता है जब हु अजपा बन जाता है सब विकार विरोधित हो जाते है तिब्बती मंत्र है महामंत्र है ओम मणि पद्मी हूम वो हु ओम भी हू जैसा काम कर सकता है लेकिन अब शायद नहीं बहुत सरल लोग हों तो ओम भी हु का काम करता है लेकिन बहुत जटिल लोग हों तो काम नहीं करता क्योंकि हु की जो चोट है बहुत माइल्ड है ओम की जो चोट है ओम चोट बहुत माइल्ड है हु चोट बहुत गहरी है घाव गहरा है ओम की चोट बहुत माइल्ड है वो बहुत कम मात्रा की दवा है वो उनके लिए उपयोग में लाई गई थी जो ज्यादा बीमार ही नहीं थे सरल चित्त लोग थे निर्दोष लोग थे चालाक ना थे कनिंग ना थे बेईमान ना थे सरल थे ओम काफी था होम्योपैथी की छोटी सी मात्रा उनकी बीमारी को ठीक करती थी अब एलोपैथी के बिना नहीं चल सकता हु एलोपैथिक है ओम होम्योपैथिक हु की चोट भयंकर गहरे से गहरे तक जाने वाली, वो अजपा में उतर जाए तो गायत्री बन जाएगा और विकार विसर्जित हो जाएंगे कोई भी मंत्र गायत्री बन जाता है जब अजपा हो जाए ये, ये अर्थ है गायत्री, विकार दंडो दया मन का निरोधी उनकी झोली है वे जो सन्यासी हैं, उनके कंधे पर एक ही बात टंगी हुई है चौबीस घंटे का निरोध मन से मुक्ति मन के बाहर हो जाना चौबीस घंटे उनके कंधे पर है। आपने एक शब्द शब्द सुना होगा खाना बदोस बहुत बढ़िया इसका मतलब होता है जिनका मकान अपने कंधे पर है खाना बदोस खाना का मतलब होता है मकान दवा खाना खाना यानी मकान दोष का मतलब होता है कंधा बदोस का मतलब होता है कंधे के ऊपर जो अपने कंधे पर ही अपना मकान लिए हुए है उनको खाना कहते हैं घुमक लोग जिनका कोई मकान नहीं है कंधे पर ही मकान है सन्यासी भी अपने कंधे पर एक चीज ही लिए चलता है 24 घंटे मन का निरोध वही उस वही उसकी धारा है सतत श्वास श्वास की मन के पार कैसे जाऊं क्यूंकि मनातीत है सत्य मन के पार कैसे जाऊं क्यूँकि मनातीत है अमृत मन के पार कैसे जाऊं क्यूंकि मनातीत है प्रभु जाया जा सकता है ध्यान उसका मार्ग है आज इतना ही फिर हम अब ध्यान में लगे चलें मन के पार